बबलू बेमिसाल। बबलू अक्सर अपनी बुआ के घर जाया करता था बुआ बबलू के हाथ उसकी माँ के लिए कुछ न कुछ भेजा करती थी एक दिन बुआ ने उसे केक का एक बड़ा सा टुकड़ा दिया बबलू ने उसे हथेली में कसकर पकड़ा और घर की ओर चल पड़ा घर पहुंचने तक केक चूर चूर हो गया माँ ने कहा केक इस तरह थोड़े ही लाते हैं उसे एक पत्तल में अच्छी तरह लपेट अपनी टोपी के अंदर रखकर लाना चाहिए ताकि रास्ते में बंदर परेशान न करे अगले हफ्ते वह फिर बुआ के घर गया इस बार बुआ ने उसे मक्खन दिया उसने मक्खन को एक पत्तल में लपेटकर अपनी टोपी के अंदर रखा और घर चल पड़ा उस दिन धूप बहुत तेज थी मक्खन पिघलने लगा घर पहुंचने तक सारा मक्खन बहकर उसके चेहरे और कमीज पर लग गया माँ हैरान रह गई ये भगवान कोई मक्खन को इस तरह लाता है क्या उसे ठंडे पानी में रख कर लाना चाहिए अगले हफ्ते बुआ ने उसे पिल्ला दिया बबलू ने उसे ठंडे पानी में रखा और घर की ओर चल पड़ा माँ ने सिर पीट कर कहा बेचारे पिल्ले का क्या हाल बना दिया अगली बार पिल्ले के गले में रस्सी बांधना रस्सी के दूसरे छोर को अपने हाथ में पकड़कर उसे साथ चला कर लाना छुट्टियों में बबलू बुआ के घर गया बबलू बुआ के घर गया इस बार बुआ ने उसे डबल रोटी दी बबलू ने उसको रस्सी से बांधा रस्सी के दूसरे छोर को पकड़कर डबल रोटी को घसीटते हुए घर पहुंचा यह देखकर उसकी माँ हक्की बक्की रह गई अगले सप्ताह माँ ने कहा आज तुम तो बुआ के घर मर जाना मैं स्वयं चली जाऊंगी मैंने यहाँ पापड़ सुखाने के लिए रखे है ध्यान से चलना मां बुआ के घर चली गई बबलू ने पापड़ को घूर कर देखा फिर एक एक पापड़ के ऊपर पैर रखकर बहुत ध्यान से उन पर चला उसकी माँ के घर लौटने पर क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं यूरोप की लोक कथा